सर्वं श्रोस्त्रोत्रिया चर्वाणी सर्विंद्रह्मोपन महान ब्रह्मया के षद प्रथम खंड के ऊपर एक चार है, जिसमें आचार्य ने कहा न न तुर्गछति नगछति नो जम नजानी ना एकदम शिष्य अनदेव तद्विदा तत्वीता है पूर्वेशागस तत्र चक्षुर्ग छवि उस आत्मा में चक्षु का विषय नहीं बनता आत्मा ये चक्षु जो है बाहर के भौतिक पदार्थ रहने के लिए के में है भौतिक पदार्थ भी छवि को चक्षु ग्रहण नहीं कर सकती है जैसे आकाश है आकाश को तो चक्षु का विषय नहीं है वायु चक्षु का विषय नहीं है तो कुछ गुणों का ग्राहक है रूपा का ग्राहक है और द्रव्य कुछ ग्राहक है आत्मा को देखने शक्ति है अतः तत्र चक्ष गे चक्ष शब्द सभी ज्ञान इंद्रियों के उपलक्षण है कोई भी ज्ञान का विषय नहीं है ना तो वो रसना का विषय बनेगा ना ग्रहण का विषय बनेगा ना खुद का ना स्रोत्र का न तत्पत्र तो चक्ष न बाक गच्छती सभी कर्म इंद्रियों के लिए उपलक्षण है कोई भी कर्म इंद्रियों का विषय भी नहीं होता मगर उसको वाणी का विषय कर पाते हैं न हाथ से पकड़ पाते हैं लेन देन कर सकते हैं ऐसी न वाक्य क्षति न मानो तीसरा साधन अंत कर मन जो स्वर्ग आदि के बारे में सोचता है भूत भविष्य वर्तमान सभी को सोचने वाला है तो उसके भी विषय नहीं है मन का भी विषय नहीं है तो आत्मा ऐसा है न मानो न विद न विज उस आत्मतत्व का उपदेश किस प्रकार करें हम नहीं जानते सामान्य ज्ञान भी अभी नहीं विशेष ज्ञान भी अभी नहीं है आचार्य मुख से स्तुति बोल रही है न विद्मा न विज्ञान यथात एक तद आत्मतत्व ब्रह्म या ब्रह्म येद्रह्म यथा अवशिष्य शिष्यों के लिए जिस प्रकार उपदेश करना हो वो हमने जाना किंतु हमने ऐसा सुना है ये गुरु परंपरा के माध्यम से सुना है आचार्य मुख से अन्य देव तत्विदा अथवा अविता है वो जो आत्मतत्व के विषय में हमने सुना है कि क्या सुना है वो विदित से भिन्न है अविदि से भी भिन्न है विदित होता है कार्यवर्ग एक चिटी से लेकर एक स्थापना से लेकर दुरी तक जितने भी कार्यवर्ग हैं ये तो विदित सदस्य लेना है और अविदित होता है अव्यक्त तो, अभ्यक्त माया कारण ये दोनों से अतिरिक्त है न काली कोटी में है न कारण कोटी में कार्य का भाव से अतिरिक्त है ऐसा हमने सुना है जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके बरसाई थी उस आत्मतत्व के बारे है। ऐसा मात्र में कहा था तो यहाँ <coughs> तीनों इंद्रियों के विषय पर कुछ भाषण में व्याख्या कर दी गई थी वो तो चक्षु का विषय नहीं है चक्षु वहां जा सकती है वाणी का विषय नहीं है भाग बा, इंद्रिय का उसे विषय बनता नहीं है कैसे बोल दिया शब्द का होता है विषय शब्द का होता है भाग इंद्रिया शब्द उच्चारण करती है और शब्द अपने विषय को घेर लेता है वास्तव में विषय देश में शब्द होता है बागी होती है भागीद्री तो शब्द उच्चारण करने का साधन है घाटा ऐसा शब्द में उच्चारण करती है घाटा आकार प्रकार आकार विसर्ग मिलाकर के घाटा ऐसा उच्चारण करती है घाटा एक शब्द है वो शब्द विषय जो एक कम विवादमान पदार्थ है मिट्टी का पात्र है उसको घेर लेता है तो ऐसी जब जाकर के अपने विषय को घेर लेता है शब्द उस स्थिति में बाह्य इंद्रियों को विषय में जाना कहा जाता है ये कहा चक्षु का विषय नहीं है चक्षु तो बाह्य विषयों का ही ग्रहण करने वाला है और मन का भी नहीं है क्यों नहीं है तो कहा ये सब इंद्रियों के भी स्वरूप है सब इंद्रियां भी उसी में कल्पित हैं अग्नि में अग्नि दो दो कुंज प्रकाश को अग्नि बोलते प्रकाश और ताकत तो धर्म विशिष्ट जो होगा उसको अग्नि कहा जाता है अग्नि का स्वरूप ही है दाहक और प्रकाश अग्नि का स्वरूप वही वो होता है जो हम गोल लंबा या देखते हैं तो ईंधन के वजह से जैसे जैसे ईंधन होगा लंबी लकड़ी होगी तो अग्नि लंबी दिखाई पड़ती है और चौड़ी लकड़ी होगी तो हो, अग्नि भी चौड़ी जब गोल दिखाई पड़े कोई ईंधन के माध्यम से दिखाई पड़ना है तो जैसे अग्नि का स्वरूप होता है दहन करना जलाना और प्रकाश करना किंतु वह अग्नि अपने को न दहन कर पाएगी ना प्रकाश कर सकती अन्य अपने से भिन्न को प्रकाश करती है अपने को नहीं कर सकती ये इंद्रिया इसलिए प्रकाश नहीं कर सकती आत्मा को आत्मा इंद्रियों का भी स्वरूप है आत्मा में कल है इसलिए आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकते ऐसा था। और मन भी विषय नहीं बना सकता क्यों मन भी अन्य का संकल्प और अध्यवसाय करने वाला है अन्य विषयों का संकल्प करता है अपने से भिन्न करता है और अन्य का निर्णय लेता है बुद्धि रूप से किंतु ये मन का भी स्वरूप है आत्मा मन भी उसी में कल्पित है तो मन इसलिए जान नहीं सकता अपने आप में कोई गमन संभव नहीं है कल राशि ने कहा था अन्यत्र जाना होता है अन्य विषयों को प्रकाश करना होता है स्वयं को स्वयं प्रकाश नहीं कर सकता एक कहा था ब्रह्मा ऐसा है एक कहा था टीका देखिए इसका विष्कृति का अविषयत्व शास्त्राचार्यों का देश कम नश्या ये तो किसी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है जो तो ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं कर्म इंद्रियों का विषय नहीं अंतकरण का विषय नहीं है तो फिर शास्त्राचार्य उपदेश भी नहीं होगा शास्त्र के माध्यम से आचार्य का उपदेश भी नहीं होगा तो आचार्य कैसे उपदेश करेंगे वाणी का विषय कैसे बनाएंगे वैसे कम होगा शास्त्र के माध्यम से आचार्य का उपदेश भी नहीं हो पाएगा ये शांत है तो कहते हैं नास्तियों और वास्तव और क्या अगर परमार्थ दृष्टि से देखते हैं तो वास्तव में उपदेश भी नहीं होता उसका परमार्थ दृष्टि ये तो व्यावहारिक दशा में शिष्य अभी अज्ञानी है उसके दृष्टि में गुरु है शास्त्र है अपने से भिन्न मानता है गुरु और शास्त्र शिष्य की कल्पना है गुरु की कल्पना और शास्त्र की कल्पना करता अपने से भिन्न करता अज्ञान प्रस्ताव है इसलिए उपदेश हो पाता है वास्तव में परमार्थ दृष्टि से जब देखते हैं तो उपदेश होना भी संभव नहीं है एक आ ने कहा था नास्ती एवं वास्तव में क्या वास्तव क्यों तो कहा भाष्य ने कहा इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तु विज्ञान वस्तु का ज्ञान किससे होता है इंद्रिय अथवा मन से मैंने कारण अथवा अंतकरण के माध्यम से विषम का ज्ञान होता है इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तु विज्ञान घटपराधि वस्तुओं का विरोध वस्तु का ज्ञान होगा इंद्रिया अथवा मन के माध्यम से ही होगा तद अगोचरत्व या आत्मतत्व जो है ना इंद्रिया और मन का अगोचर उन्हें अभिषय है। से विषय नहीं मन पाता रहा है क्यों इनका जो स्वरूप है तद अगोचरत्व इंद्रिया और मन का गोचर ब्रह्म विषय भवन से न विद इसलिए हम किस तरह से उपदेश करें हम नहीं जानते स्थिति बोलती है गुरुमोक्ष न विदमह तद ब्रह्मी वो ब्रह्मा इस प्रकार है ऐसा हम नहीं जानते क्यों इंद्रियों का विषय होता तो इंद्रियों से बोलते इंद्रियों के माध्यम से बताते इंद्रियों का विषय नहीं सोच करके बोलना होता मन का विषय होता तब मन से कुछ करते उसका नहीं नहीं भी विषय नहीं इसलिए हम नहीं जानते न विदमा तद ब्रह्म ईदृशम इधि न विदमा वह ब्रह्म इस प्रकार है ऐसा हम नहीं जानते श्रुति को अब तो न बिजा इसलिए हम विशेष भी नहीं जानते जब सामान्य ज्ञानी नहीं हो पाएगा तो विशेष ज्ञान कैसे होगा न बिजानी मेतद अनुशिष्या मंत्र में यथा अपने प्रकार है इस प्रकार से एक त्रह्म अनुशिष्या उपदिश्य उपदिषेत शिष्या है शिष्यों के लिए इस ब्रह्म का उद्देश्य जिस प्रकार करना हो वह हम नहीं जानते ऐसा होगा हम नहीं जानते अभिप्राय यही है क्यों तो? तर्क देते हैं यदि करल गोचर हम तर अन्य स्मयी उपदेष तुम जो इंद्रियों का विषय होता करण मान्य इंद्रिया उनका जो गोचर विषय होता यदि जो वस्तु करण गोचरण माना इंद्रियों का विषय बनता हो तब तद वस्तु वह वस्तु अन्य स्मयी उपदेष अन्य के लिए उपदेश किया जा सकता है अन्य के लिए उपदेश हो सकता है उसका क्यों किस किसके द्वारा किया जाता है जो इंद्रियों का विषय होता है उसमें जाति गुण क्रिया विशेषण चार में से कोई एक धर्म होगा या तो उस वस्तु में जाति या गुण या क्रिया या विशेषण जैसे राजपुरुष आदि में राजा विशेषण हो जाता है राजसम पुरुष ये चारों के, के माध्यम से वस्तु को ज्ञान कराया जाता है जो इंद्रियों का विषय होता है उसमें जाति लगाकर अथवा गुण लगाकर क्रिया लगाकर अथवा विशेषण राजपुरुषार्थ वो विशेषण है ये चार होते हैं उपदेश करने के कारण किंतु वो जो, तो जो, जो ब्रह्म है न जाति आदि विशेष विशेषण वाला ब्रह्म हाँ, जाति आदि चारों के चारों धर्म से रह है न उसमें कोई जाति है ब्रह्म द्राम द्राम तो तो है। को ब्राह्मणाद ब्राह्मणत्व आदि जाति नहीं ब्राह्मणत्व जाति वाला शरीर होता शरीर को लेकर के ब्राह्मण को तो क्षेत्रियव तो जाति माना गया है आत्मा कोई ब्राह्मण क्षेत्रीय वैशिष्ट रूप से न क्षत्रिय वैश्य शुद्र इत्याशक है न ब्राह्मण है क्षत्रिय नहीं वैश्य शुद्र है आत्मा भी शाह जात्यादि न त जात्यादि विशेषण व्रह्म हो ब्रह्म जो है पद ब्रह्मा न जात्यादि विशेषण व जाति आदि विशेषण चार में से कोई एक हो जाति हो गुण हो क्रिया हो संबंध हो कोई भी नहीं है जिसे परिजय है ऐसा कुछ नहीं है तस्मात्षा शिष्यानुपदेशन प्रत्याय इसलिए इस तो ये सिद्ध हुआ कि विषम है बड़ा कठिन है शिष्यों को उपदेश के द्वारा ज्ञान करवाना बड़ा कठिन चारों धर्म ये हैं, जाति गुण क्रिया विशेष विशेषण चारों नहीं है, जिसमें चारों में से कोई एक हो उसका तो ज्ञान कराया जा सकता है उस आत्म तत्व में चारों में चारों महीना जाती है न गुण है न क्रिया है न विशेषण कोई है कोई भी इसलिए तस्मात विषम शिष्य में उपदेश में प्रत्यायित होती तो थी प्रत्यायित तो हुई थी शिष्यों के लिए शिष्यों को उपदेश करके समझाना बड़ा कठिन है कैसे समझाया जाए इससे यह अर्थ होगा कि बिल्कुल उपदेश नहीं होता ये नहीं ये आगे बता रहे उपदेश तदर्थ ग्रहण का यत्नातिशय कर्तव्यदान दर्शक ये बात्य ही करता है उपदेश देने में भी सावधानी से उपदेश देना होगा और उसका शिष्यों को जो अर्थ समझना है उसको भी सावधानी पूर्वो समझना होगा ये वाक्य यही सिद्ध करता है उपदेश है तथा अर्थ ग्रहण है उपदेश देने में और उसका विषय का ग्रहण करने दोनों में उपदेश गुरु देगा और अर्थ ग्रहण करेगा कोशिश है ये दोनों में यत्नातिशय कर्तव्य दान दर्शक अतिशय यत्न की आवश्यकता है ये वाक्य दिखाता है नव विद्वा नव जानमा यथा एक इत्यादि वाक्य ये सिद्ध करता है एक न इत्यादि आवश्यकता ठीक है तो व्यक्ति का परिचय करने के लिए चार में से कोई एक विशेषण हो तो व्यक्ति का परिचय कराया जाता है यहां जितने बैठे हुए हैं इनमें से कोई एक ब्राह्मण होगा अयम ब्राह्मण बोल देंगे तो ब्राह्मण तो जाति का ये व्यक्ति का परिचय हो जाता है एक व्यक्ति का परिचय ऐसा हो जाता है अयम ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण में ये ब्राह्मण है ऐसा बोलने से इसका परिचय हो जाता है इस व्यक्ति का जाति से होता है अथवा गुण से अयम कृष्ण अयम गौरव यह कारण है, आयों आयों के ये है, ये है। तो गुण, गुण के द्वारा भी परिचय कराया जाता है अथवा विशेषण हो गया जाति गुण क्रिया अयम पाचक हो गये भंडारी है यहाँ खाना पकाने वाला है ऐसा ऐसे मान क्रिया विशेषण लगाकर के व्यक्ति को अलग किया जाता है और अयम राजपुरुष आदि राजसंबंधी व्यक्ति है विशेषण लगाकर संबंध दिखाकर के कक्ष दिया जाता है ये कहना चाहते हैं कि ठीक है ब्राह्मणवाय इत्यादि जाति कहा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वायु इत्यादि बोला जाता है अयम सन्यासी बोला जाता है ये क्या है? वो एक उपाधि या जाति देकर के बोला जाता है सन्यासी तो जाति नहीं है उपाधि है ब्राह्मणोत्पादी को जाति माना तो अत्यंतम एक उपदेश ब्राह्मणोयम इत्यादि जाति का जाति से परिचय कराया जाता है अयम ब्राह्मण अयम क्षत्रिय अय वैश्य इत्यादि जाति लगा करके परिचय दिया जाता है ज्ञान कराया जाता है कृष्णोयम इत्यादि गुण का अयम कृष्ण कृष्ण काला ये व्यक्ति काला है अयम गौर इत्यादि करके विशेषण लगा करके व्यक्ति का परिचय दिया जाता है और इत्यादि बुरा था और पाचको या क्रिया था क्रियाशील परिचय भी अयम पाच कह जितने पहले उनमें से एक व्यक्ति पटाने वाला व्यक्ति भंडारी है अयम पाच कहा ऐसा बोले तो पचय हो जाएगा उसका पाचको या क्रिया है क्रिया कर्म के द्वारा क्रिया के द्वारा व्यक्ति को अलग किया जाता है राजपुरुष इत्यादि संबंध विशेषण राजपुरुष बोला जाता है राज संबंधी व्यक्ति है सामान्य नहीं राजा का व्यक्ति है ऐसा करके अपनी शादी में ज्ञान होता है संबंध राजा का संबंध ही है ऐसा दिखाकर उपदेश्य चार में कोई एक लगा करके उपदेश दिया जाता है ये उपदेश देंगे ब्रह्म तो न जाती आत्म और ब्रह्म कैसा है वो आत्मा तत्व ब्रह्म तो जाति आदि चारों के चारों धर्म से है न जाती है उसमें न गुण है न क्रिया है न संबंध है असंग है वो न जाती जाति आदि वाला नहीं है ब्रह्म क्यों स्मृति बोलती है केवलो निर्गुणस्त साक्षी चेता केवलो निर्गुण स्मृति ऐसी बोलती है और साक्षी है चेतन है अकेला है केवल है दो नहीं हो अकेला है केवल वहां अकेला होता है और निर्गुण है गुण नहीं है निर्गुण गुण नहीं है ऐसा ब्रह्म के बारे तो में ऐसा बोलती है श्रुति इत्यादि श्रुति है इसलिए कहते हैं अज्ञान आगमश्य भेदे का प्रतिबंध अब कहते हैं उपदेश इस तरह से होता है आगम के द्वारा तो हो सकता है हम तो उपदेश नहीं कर सकते न विद्व न विजा ने न करके छोड़ दिया किंतु आगम माने उपदेश परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा को आगम बोलते हैं आगम के द्वारा तो हो सकता है क्यों गुरु ज्ञानी है शिष्य अभी अज्ञानी है शिष्य समझता है आगम भिन्न है और गुरु जी भिन्न है मैं भी भिन्न हूं ऐसी मान्यता उसकी उसमें भेड़ दृष्टि है एक अज्ञान जो अज्ञानी है तृतीया अज्ञान अज्ञानी के द्वारा आड़वश्य भेदय में प्रतिबंधत्वाद अज्ञानी जो उपदेश को अपने से भिन्न समझता है ज्ञानी में तो सर्वम कवीतम ब्रह्म हो गया है सब अपने में समेटा हुआ है वहां भेद दृष्टि होती नहीं है किंतु तो अज्ञानी अपने से उपदेश को भिन्न समझता है तो अज्ञान आड़स्य भेद में प्रतिबंधत्वाद जो अज्ञानी है शिष्य जहाँ अज्ञानी शब्द शिष्य है अज्ञानी है उसके द्वारा आगम जो आगम है उपदेश है उसको भेदे में प्रतिबंध भेद से जानता है भेद भिन्न रूप से जानता है उपदेश को अपने से भिन्न समझता है तब दृष्टिया उस शीर्ष दृष्टि से अज्ञानी दृष्टि को लेकर के आचार्य से या विद्यालय से उच्च दृष्टिया तो उसके भी प्रदेश सोना है आचार्य में भी क्या है अगर अज्ञान बिल्कुल समाप्त हो तो सर, अज्ञान का कार्य शरीर नहीं रहना अज्ञान यदि जिस काल में ज्ञान हो जाए तो काल में अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है अज्ञान पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाए तो क्या स्थिति होगी अज्ञान का कार्य नहीं रहेगा एक वस्त्र में धागा निकाल लेंगे तो वस्त्र रहेगा ही नहीं रहेगा कारण हटा देंगे तो कार्य हट जाएगा अपने आप कार्य की निवृत्ति स्वतः हो जाती है तो अगर ज्ञान काल में अज्ञान की निवृत्ति होकर के शरीर पाप होने लग जाए तो वैसे ज्ञान को कोई चाहेगा भी ऐसा ज्ञान तुम हमें कभी तो ज्ञानी बना देंगे उसी का मर जाओगे कोई बोले आएगा ही नहीं सुनिए पैसाएगा नहीं परिस्थिति ऐसी है तो इसमें क्या कल बना जाते हैं शरीर है अज्ञान हटने पर भी अभी शरीर है तो अज्ञान पूर्ण रूप से हटा के नहीं ऐसा प्रश्न होगा अज्ञान तो चला गया किन्तु तो अविद्या का लेस माने गंद रह गया ऐसा मानते हैं जैसे किसी कपड़े में कपूर आदि बांध करके रखा हो आपने कालांतर में कपूर को देंगे तो कई दिन तक उसमें उसके ग्रंथ रह जाता है ठीक इसी प्रकार अविद्यावृत्त तो हो जाती है ज्ञान से तब सप्तमसी तो आदि महाभारत के समी के पश्चात अहम ब्रह्माश की ज्ञान होगा यह ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति तो हो जाती है वह निप उसका लेस रह जाता है जिसके कारण जीवन की अवस्था में उतलता है अभी पूर्ण रूप से अविद्या की निवृत्ति तो विधेयक कई बल निकालने होगा शांत में परिषद के ष्ट ज्ञान कहा है तस्यतावदेव चीरण यादम विमोक्ष से ऐसा शब्द है प्रश्न हुआ कि उसके विधि बिल्कुल शरीर से अलग होने में कितना समय लगता है तथा तश्यतावदेव चीन अभी है। है, तो वो जीवन मुक्ति अवस्था में है ज्ञान है शरीर भी ढोता है किंतु उसको तब तक देरी है तब तक देरी है, है? यादम विमोक्ष है जब तक शरीर से अलग प्रारद अक्षय अच्छा जब तक नहीं होगा प्रारद अक्षय अच्छा होने पर अलग हो जाएगा अर्थ संपर्क से उस बार ब्रह्म में बिल्कुल पूर्ण रूप एक हो जाता है विद्रहमुक्ति काल में ऐसा आया है मान के कारिका में गौरपालचार्य ज्ञानी के मानी जीवन मुक्ति अवस्था की जो ज्ञानी है ज्ञानी से हो जाता है जीवन मुक्ति अवस्था में उसके दो घर बताया हुआ है उसका दो घर होता है अज्ञानी का तो एक ही घर होता है और ज्ञानी का दो घर मानी जीवन मुक्त अवस्था में है ऐसे व्यक्ति का प्रभाव होता है ऐसा होगा निष्कुति नमस्कार निस्वधाकारि तृतीय अव्य प्रकरण जैसे कहा स्तुति वो किसी को स्तुति करने बढ़ नहीं सकता क्यों अपने से भिन्न कोई देखता नहीं उसको जिसको स्तुति करे स्तुति तब होती है अपने जो छोटा और दूसरे बड़ा व्यक्ति हो उसकी स्तुति करे उसके पिछले एक एक दृष्टि दिया सुनी चाहिए स्वभाग्य चाहे पंडिता साम भाव में पहुंचा हुआ है तो निष्कृति निर्नमस्कार नमस्कार अपने से भिन्न को किया जाता है बड़े को किया जाता है अपने से भिन्न आएंगे उसकी दृष्टि में सब को बात करके एक ही आत्मदृष्टि में बैठा हुआ है निस्वधा का आएगा पितरों को पिंड दिया करता था पहले क्योंकि तो आप पितृ नहीं रहे पिंड नहीं रहा सब बाहर करके एकत्र तो दृष्टि में पहुंचा हुआ है वहां पर, पर कहां पर सभाकार करेगा पिता को किन्न काम देगा? चला चल विजेता दो घर होगा उसका विजेतवा घर चल घर और अचल घर जो घर वाला होगा उसी तो जीवन मुख्य अवस्था में जाए मैंने जब अपने साधना काल में बैठेगा तो ब्रह्माकार वृत्ति में बैठेगा तो अचल घर वाला हो जाता है और प्रारब्ध बहुत बाकी है कुछ शरीर है प्रारंभ बहुत बाकी है तो प्रारम्भ भोग अगला भोग भोगने का जब समय होता है तो उसको भीतर विक्षेप हो जाता है जैसे सुशुप्ति में हमें कौन उठाता है हम जब गाढ़ा विष्वी होते हैं हमें आराम मिलता है तो कोई विक्षेप भी नहीं है वहाँ जिसको हम चाहते हैं किंतु कौन उठाता है या तो आराम जो भोग है सुभाषु भोगना हमें दो में से कोई एक भोगना वो भोग का संस्कार हमें विक्षेप कर देता है अंतकरण है वहाँ भोग का संस्कार जो आगामी भोग का जो प्रभोता संस्कार है वो विचलित कर देता है उठ जाते हैं वैसे वो ब्रह्माकार कृति से विक्षिप्त हो जाता है उसका जब भोग भोगना के समय आ गया फिर वो जब बाहर आता है चल घर में आ जाएगा शरीर घर में आ जाएगा फिर वो भिक्षापना आदि करेगा गंगा स्नान आदि करेगा मनुष्य उचित पे बाहर करेगा उसका व्यावहारिक स्थिति में आ जाता है कुछ तो काल के लिए हाँ, ज्यादातर वो अचल घर में रहेगा कुछ देर चल घर में आ जाता है तो चला आ चलो निकल तस्तर फिर या किसी को बढ़ पैसा मानो के कार्यक्रम कहा है तो ये बोलना चाहते हैं अज्ञान आगम से भेदन प्रतिपन्न होगा अज्ञानी की दृष्टि से आगम भिन्न है माने उपदेश को भिन्न समझता है अज्ञान माने शिष्य और तत्दिया उसके दृष्टि से यहां पर उपदेश होगा और इधर आचार्य कर लेते गुरु की तरफ आचार्य से आप अविद्यालय से उठते दृष्टि आप आचार्य का भी ज्ञान अज्ञान तो नष्ट तो हो गया निवृत्ति हो गया अज्ञान की ज्ञान से क्यों अविद्या का लेस्ट रह गया है नहीं तो शरीर प्राप्त हो जाता आचार्य जी का शरीर प्राप्त हुआ नहीं है अविद्या लेष्ट है इस कुछ दृष्टि से व्यावहारिक उपदेश हो पाते थे तो शिष्य तो अज्ञानी यही है और गुरु जी भी अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है विवेक मुक्ति अवस्था में नहीं व्यावहारिक रूप उपदेश हो है परमार्थ तो उपदेश होना संभव नहीं क्योंकि व्यावहारिक उपदेश हो जाता है व्यावहारिक उपदेश उपग्र सिद्ध हो जाता है आगम अथवा आगम से माने उपदेश के बातों से उपदेश परंपरा से हो जाता है तस्वय आत्मा ब्रह्म रूपे लक्ष्य योग्यता से अतिशय्या उसी आत्मा को ब्रह्मरूप से लक्षित करता है यहाँ प्रश्न उठेगा टिप्पणी में प्रश्न उठाएंगे आत्मा का निर्माण जो तो शुरू में अनुमान से कर दिया था स्रोत्र से स्रोत्रीय मंत्र में शुरू हुआ था स्त्रोत्र से स्त्रो महोशो माइस आदि में था कि जड़ वस्तु में हम प्रवृत्ति दिखाई पड़ गई है इंद्रिया हमारी जड़ है जड़ में जो प्रवृत्ति होती है चेतन में आश्रित होने पर ही होती है कहाँ देखा गया रथ आदि में देखा गया गाड़ी आदि में देखा गया तो ज़ है।, ज़ है तो इंद्रिया हमारी जड़ है तो जड़ है तो कहें चेतन में आश्रित तो वो जहां यह आश्रित है चेतन आत्मा है इतना तो शुद्ध हो गया है अनुमान से सिद्ध हो गया फिर आवरण के द्वारा उपदेश के द्वारा उपदेश देने की आवश्यकता क्या है प्रश्न उत्पाद है करते हैं वहां पर या टिप्पणी का स्पष्टीकरण कर देंगे वहां अनुमान से सिद्ध हुआ था केवल एक चेतन तत्व तो है इतना सिद्ध हुआ था कि यही चेतन ब्रह्म है ये सिद्ध नहीं हुआ एक चेतन समझना एक कर्मकांडी भी अपने चेतन समझ के काम करता है किंतु मुक्त नहीं होता वो स्वर्ण मर्टाली का भागीदार होता है शरीर से अतिरिक्त मानता है करता हम भोगता है, इस बुद्धि से मानता है तो यहां यहां विशेष आदमश उदय से कर रहा है जो चेतन अनुमान से सिद्ध हुआ है उसको ब्रह्म से अभे सिद्ध है तो ब्रह्म है ऐसा ब्रह्म भाव में ले रहा है यही सिद्ध होता है, यह कहा जाते हैं तस्वीर आत्मा ब्रह्म लक्ष्य जो अज्ञानी मना हुआ आत्मा है जो पूछ रहा है शिष्य रूप से उसी को ब्रह्म रूप से लक्षित करता तो है जो तो ब्रह्म है तत्वसी बोल रहा है उसको योग्यता अतिशय तत्व ये उपदेश में ही योग्यता अतिशय अतिशयत्व तो योग्यता है अतिशय योग्यता है अनुमान में इतने शक्ति नहीं है जितने शक्ति आगम परंपरा में है अभिप्रेक्त यही करपिता अत्यंत अन्य इत्यादि बोलेंगे टिप्पणियां एक और बोली तस्वीर मैंने आगवश्यव आत्मा तो का उपदेश का भी आत्मा है जो उपदेश है उसका भी स्वरूप है वो बताया दोनों में योग्यता अतिशयिक वस्तुआ ये जो उपदेश है ना योग्यता अधिक है ज्यादा है अतिशय योग्यता है क्या जा रहा है अनुमान की अपेक्षा अनुमान से चेतन अलग है किसी तो हो गया है पहले। इंद्रियों की जो चेष्टा दिख रही है व्यापार दिख रही है व्यापार दिखता है ये व्यापार जड़ में जो व्यापार है कहते चेतन में यह आश्रित व्यापार ना होता है तो ये चेतन में आश्रित है चेतन की स्थिति हो गई अनुमान से चेत ट्रीका ने कहा ट्रिकरण ने कहा प्राणादि चेष्टा चेतनाधिष्ठानपूर्वक पूर्विका इत्यादि लक्ष्य है जो पहले अनुमान दिया था माना प्राण आदि में जो चेष्टा हो गई है ये चेष्टा चेतन अधिष्ठानपूर्विका चेतन में आश्रयपूर्वक चेष्टा है इत्यादि अनुमान कहा था क्यों अचेतन है चेहरी प्रवृत्ति दिया था अचेतन होती प्रवृत्ति हो रही है तो कैमिकल चेतन में आश्रित है अनुमान लक्ष्य पर इस अनुमान से लक्षण के द्वारा चेतन की सिद्धि होने पर भी आत्मान ब्रह्मत्व का लक्ष्य अलम वो अनुमान जो है इस आत्मा को ब्रह्म रूप से सिद्ध नहीं कर सकता केवल आत्मा शरीर आदि से अलग है इतने शुद्ध करता है अनुमान कितना तो कर देगा जब पर प्रवृत्ति को देखते हुए जड़ से अतिरिक्त चेतन है उसमें आश्रित होने से इता किंतु यह ब्रह्म भाव बचका नहीं सकता अनुमान इसके लिए आगम की आवश्यकता है तत्वशी तो आदि महावाग्यों की आवश्यकता है लेकिन पर तो यद्यपि लक्षण वृत्ति से ज्ञान तो हो जाता है आत्मा को परिचय तो दे रहा है अनुमान देने पर भी न ब्रह्मत्व लक्ष्य तुम अलम ब्रह्मरूप से इसको लक्षित करना वो तो समर्थ नहीं है अनुमान तो आगम स्तुत रहा और आगम जो है इसको ब्रह्मरूप से सिद्ध करने में समर्थ आगमराज्य क्या है आगे बोलेंगे अन्य देवतर विद्यारा पथवर मुक्ता रगी ये आगम रात क्या है तरह कश्य योग्यता अतिशय वर्तो नहीं बार इसलिए उसमें योग्यता अतिशय है किसने आगम में हनुमान में इतनी योग्यता नहीं है केवल शरीर आदि जैसे अलग चेतन है इतने तो सिद्ध कर देगा किंतु यही जो चेतन है ब्रह्म है इसे सिद्ध नहीं कर सकता है ये इसमें योग्यता यही जा है तथापि तो शब्द घड़ी तत्व तत्व यही इस प्रकार के जो इसको ब्रह्म रूप से सिद्ध करने वाले शब्द इसमें में पाए जाते हैं यही है यहां पर अक्षयत्व तत्व मैंने अक्षय तत्व अक्षय तत्व यही है भाग्य देखिए अत्यंत अनेक उपदेश प्रकार प्रत्याख्या प्राप्त अब जब इंद्रियों का विषय नहीं है न तुर्गली ज्ञानेन्द्रियों का विषय का निषेध कर दिया और न बाग अक्षली के द्वारा कर्मेन्द्रियों का विषय का अधिषेध कर दिया नौ मानों मानो करके अंतग्रहण शब्द जितने भी प्राण हो बुद्धि हो मन हो चित्त अहंकार का निषेध कर दिया ये तो लक्षण है सबके साथ तो अब क्या स्थिति होगी हो कि अत्यंत उपदेश प्रकार प्रत्याख्यान नहीं प्राप्त है किसी भी प्रकार उपदेश नहीं हो सकता है ऐसा प्राप्त हो गए क्योंकि किसी उपदेश करने के लिए ये के माध्यम से करना है जिंदगी के विषय है ही नहीं इसलिए अत्यंतमेवदेश प्रकार प्रत्याख्या प्राप्त अत्यंत ही बिल्कुल उपदेश के प्रकार या प्रत्याख्यान खंडन प्राप्त हुआ इसलिए तब अपच्यते उसके अपवाद रूप से यह सब ने कहा जाए बाकी वाक्य एवं वाक्य मुख्यते क्या हो वाक्य अन्नदेव विद्या अथवा विद्या यह वाक्य क्या बोला जाता है कह सत्यमेव प्रत्यक्ष न पर सत्य शक्ति प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को ज्ञान कराना संभव नहीं है ठीक है सिद्धांत हो सत्यम एवं जो कहा सत्यमय या सत्य मैंने कोई भी इंद्रों का विषय तो नहीं होगा तो उपदेश नहीं हो सकता इसी तो हम ठीक है सत्यम एवं प्रत्यक्ष रहे प्रमाण प्रत्यक्ष हो अमान हो इत्यादि के द्वारा संभव नहीं है नव प्राप्त हो सकते पर मानी दूसरे को ज्ञान कराना संभव नहीं है न होने पर भी आगमे न तो शक्य थे एवं प्रत्यय आगम आचार्य परम्परा गुरु परंपरा गुरु शिष्य की धारा तो आगम बोलते हैं उसके द्वारा तो ज्ञान कराया जा सकता है कैसे तो हम आगम इसलिए उसका उपदेश के लिए आगम वाक्य बताते हैं आगम वाक्य क्या है यदि शुश्र में पूर्वेश हमें पूर्वेद से ऐसा सुना है क्या सुना है अन्यदेव तदीता अथवा हम तो कार्यकोटी से भी भिन्न है कार्यकोटी से भी भिन्न है ऐसा हमने सुना है कार्य कार्यकाल भाव से भिन्न है जो कार्य कार्यकाल भाव में जितने हैं वो संसार है और कार्य कार्यकाल भाव से अतिरिक्त आत्मा ये सिद्ध करना यही, यही आगम वाक्य है ये बताया ये यद विद्योग इत्यादि शब्दों से बोले तो एक भाषण अंतर एक अन्वाक्य है अन्य मन पृथक एव अन्य मैं पृथक अलग है किसे तत् प्रकृत स्त्रोत्रदीना श्रोत्रादि उत्तम अविषं चेषा जिस आपका तत्को ब्रह्म को क्या माना था स्त्रोत्रादि का भी स्त्रोत्रादि बताया जाता है स्त्रोत्रोत्र मनसो मन पूर्व मंत्र विमूत्या है श्रोत्रादि का भी स्त्रोत्रादिहाँ स्त्रोत्र का विषय नहीं कर सत्रि बताया था अग्नि अग्नि को नहीं जला सकते श्रोत आदि का वह आप स्वरूप है अपने स्वरूप को कोई कार्य नहीं कर का सकते विषय नहीं बना सकते अपने से भिन्न को विषय बनाते हैं सर ये बता दिया था सर विदिता अन्य वही विदित से अन्न है परमात्मा तो ऐसे आगे वाक्य है विदित मैं कार्य वर्ग विधिता नाम विदित किसका ना तो नाम विदित है विधिम नाम विदित वह है विधि क्रिया आप ज्ञान क्रिया के द्वारा ज्ञान के माध्यम से विधि क्रिया माने ज्ञान क्रिया ज्ञान ये क्रिया है जैसे भू सप्ता भू धातु के अत्यर्थ होता है सप्ता वैसे ज्ञान धातु अवबोधन जान में अर्थक होता है विधिक क्रिया का होता है यदि विधि क्रिया माने ज्ञान के माध्यम से ये सिद्ध है मैंने विध का जहाँ प्रयोग होगा उसी को विधि बोलने के निष्ठा प्रत्येक किया और विधातु से निष्ठा करके बना गया विधिता तो एक विधि क्रिया आप अतिशय आप हम जो तो ज्ञान के माध्यम से अधिशय प्राप्त कर दिया जाता है उसको विदित बोलते हैं अयम घटा अयम पट इत्यादि जाना जाता है जिसको उसको विदित बोलते हैं कार्य बने तरह विधि क्रिया का अनुभव कमजोर विधि क्रिया मैं ज्ञान ज्ञान का कर्मने विषय स्वरूप जो विषय बनेगा ज्ञान का जो विषय बनेगा उसको कहते विदित हाँ किन्तु एक ही व्यक्ति का सभी विषय नहीं बन सकते बहुत वस्तु है संसार में जितने जितने हम देखते हैं उससे अधिक एक भूतल में है स्वर्ग में कितने नरक में कितने नीचे कितने ऊपर कितने चौदह भवन है। तो हैं, तो कहते हैं क्वित किंचित दिखता कहीं विदित हो और कोई विदित हो और किसी का विदित हो कोई ने किसी ने किसी का विदित है मैं नहीं जानता हूं सबको तो दूसरा व्यक्ति जानता है तीसरा कोष और भी जानता है कहीं भी हो हाँ। केशी के माध्यम से कोई न कोई वस्तु तो ज्ञात हो जाता कोई ना कोई जानता है उस वस्तु को यही है एटी टू एटी के सब जानना संभव नहीं है इसलिए कहा आप क्वचित किंचित कश्य विदिता यही है कहीं क्वचित मानी कहीं किंचित मान कोई वस्तु और कश्यचित मानी किसी के द्वारा विदित हो जाना गया हो विद्युद सर्वमेव व्याकृतम तभी विदितम एव तब तस्मात अन्य था सर्वमेव व्याकृतम जितने भी व्याकृत वस्तु है स्थलीभूत वस्तु है कार्य वर्ग में जो आ गए संसार में वो किसी न किसी के द्वारा वो कहीं ना कहीं है किसी न किसी के द्वारा विदित है सब आपने नहीं जानते थे तो दूसरा व्यक्ति जानता है किसी को किसी न किसी के द्वारा ज्ञान है विदित है दीदा वो विविध तस्मात अन्यता इस विवित से तस्मात मैं निवित अन्य ब्रह्म वो आत्मा स्वूप इस विवित से कार्य वर्ग से विनिता है और अविव्यतम माना अज्ञात प्राप्त वित्तता तब तो फिर अज्ञात होगा ब्रह्म विदित नहीं होगा तो क्या होगा अविदित अज्ञात होगा दुर्गम अज्ञात होगा एक उसके उत्तर में कहते हैं अथो अविदिता अविदित से भी भिन्न है अधिकार भिन्न ये कारण जाते हैं अथो अविदितापरीता अविदित अथ होगा विदित से विपरीत न विदित अविदित विदित से विपरीत अद्यार अविद्या अविद्यालक्षणा व्याकृत बीजा जो अव्याकृत है जो व्याकृत का बीज बनता है कार्य कार्यवर्ण का बीज बनता है जिसको महामाया बोलते हैं अज्ञान बोलते हैं वह अविदित शब्द से अद्यापिता अविद्यालक्षणा जिसका लक्षण पता है अविद्या शब्द है कहा गया जिसको और व्याकृत बीजा विद्यापृत कार्यभूत जगत है जिसका कारण है जो बीज है उससे भी अन्य है अधिमाए अधिमाएं ऊपर ही आते हैं अधिकार तो ऊपर होता है लक्षण या अन्य देखते हो लक्षणा दिखते अन्य आसन लिया गया विधि से भी भिन्न है अभिधि से भी भिन्न ही आता है यदि यशमान अभिना ऊपरी भवन जो व्यक्ति जिससे ऊपर होता है जो व्यक्ति जिससे ऊपर होता है तब पाए वह व्यक्ति तस्मान अन्य उससे भिन्न होगा विधि से भिन्न है अभिधि से भी भिन्न है कहा प्रसिद्धम ये प्रसिद्ध है अब आगे जगह विद्युत का स्पष्टीकरण करते हैं विद्युत क्या होता है तो टीका में देखिए वाक्य से पदार्था व्याख्या का तात्पर्य दर्शकों तथा अवधिता यदि वाक्य है इस वाक्य के पदाठ का व्याख्या कर दी और तात्पर्य दिखाने के लिए आरंभ करते हैं उसका तात्पर्य क्या निकला विदिता और विद्युत दोनों से भिन्न है एक कहने का तात्पर्य क्या निकलेगा और तात्पर्य बतलाते हैं ये कहा फास्ट में कहते हैं यद विदितम तद अल्पम दुखांत हे जो विदित होता, हो होता।, होता।, yes. होता है अल्पार। वो त्याज्य होता है हे होता है त्याज्य होता है विदित क्या क्यों यदि तद अल्पम वो अल्पा होता है विदित होता है अल्पा अल्प होता है और मर्य होता है विनाशी होता है जो कार्य होगा विनाश होगा विनाशी होगा विदित बिनास जो होगा किसी का भी हो कहीं न कहीं किसी के द्वारा कोई ना विदित होगा सब विदित आ जाते हैं कार्य हृदय गर्व से नीचे जितने भी हैं सब विदित को चिंगार जाएंगे तो यदि विदितम तब अल्पम अल्प होगा परिचन्न होगा विदित होगा परिचिन होगा और मरते मर्यम मृत्युग्रस्त होगा और दुखा पपंस और दुखरूप होगा इसलिए क्या सिद्ध होगा क्या जम विदित जो होगा त्याज्य होता है त्याग योग्य होता है कार्यवर्ग त्याग में होता है क्यों तीन हित दिया उसने अल्प होता है मरते होता है दुखरूप होता है विधि दुखरूप होता है जो विकार्य वर्ग है दुखरूप होता है, है। इसलिए यह है त्याज्य है तस्कार विदा अन्य ब्रह्मे ये उगते अहे उगते तो अहेय तुम अब उससे भिन्न आए विधि से भिन्न है ब्रह्मा इतना बोल देते तो क्या होगा वो ब्रह्म अहेयक है ना उपाधेय है सिद्ध हो जाता गाय्य है सिद्ध हो जाता कार्य वर्ग त्याजी है और ब्रह्मा ग्राही है ऐसा सिद्ध हो जाता है क्योंकि ब्रह्म भी नहीं है अपने स्वरूप को पकड़ना भी नहीं छोड़ना भी नहीं बनता ग्रहण और त्याग अपने से भिन्न में हुआ करता है किसी वस्तु को इसको मैं पकड़ सकता हूँ छोड़ सकता हूँ तो अपने आप को मैं छोड़ पाऊंगा न पकड़ पाऊंगा तो ग्रहण और त्याग अपने से भिन्न होना है तो केवल अन्य दो विधिता इतना ही बोलते उत्तम मान ब्रह्म आत्मतत्व विधि से भिन्न इतना बोलते तो क्या होता अहेयत्व तो सिद्ध हो जाता माने गाय्यत्व सिद्ध होता उपाध्य सिद्ध तो होता ये बोलते हैं तस्मात्त ब्रह्म यदि उठे तू अहेय तो उत्तम शायद कार्यवर्ग वर्ग हेय हो गया त्याज्य हो गया और ये ब्रह्म जो इसे भिन्न है माना अहेय है त्याज्य गाय सिद्ध हो जाता है तो ये भी ठीक नहीं होता ये बोलते हैं किपण यह विदित भी अल्पादिरूपत्व तस्मात का अर्थ करना जो विदित होता है उसने तीन हेतु दिया क्या क्या त्याग्यू स्वरूप होता है अल्पत्व और मतत्व रूप तीन हेतु दिया ये समस्या कहावल विद्युत से भिन्न कहते तो क्या होगा उत्तर अयेत्व कम भवती अयत्व हो जाता है अयेत्व का अर्थ होना हे अन त्याज्य नहीं तो त्याज्य नहीं तो ग्रव्य है श्री हो है आत्मा ग्राह्य नहीं होगा केवल अगले भी आगे भी ऐसे आता जब समय आएगा यह बताएंगे तथा अविदात अधि उगते अनुपयत्तम उत्तम से अर्थ और अविदित से अधिक अभिदित से भिन्न है यह आता है अविधि से भिन्न जो होगा वो उपादेय ग्राह्य नहीं होगा केवल अविता अधिक इतना बोल थे दोनों क्यों लगाया विद्युत से भी अन्य है अविधि से अन्य क्यों केवल विद्युत से अन्य है बोलते तो क्या सिद्ध हो जाता हे या नहीं है ये ये नहीं तो ग्राह्य ही सिद्ध हो जाता कि क्यों आप मानेंगे इतना मानेंगे अथवा अविधता अभी अव्य से भिन्न है इतना मानते तो क्या सिद्ध हो जाएगा और गंगा क्या चीज सिद्ध हो जाए क्या सिद्ध हो जाता क्या चीज उपाध्याय नहीं है क्या चीज सिद्ध हो जाता ये भी नहीं करना इसे दोनों लगाए विशेषण बोल रहे हैं अनुपाय से उपाध्य नहीं है गाय्य नहीं है सिर्फ हो जाता केवल अथो अविता अधिक इतने शब्द रूप थे इसलिए दोनों हो लगाना होगा क्यों देखा गया है भाषण कार्यो कारण अन्य अन्य उपाध्य थे ये देखा गया है जिसे घर बनाना हो किसी कुमार को घर बनाना है तो कार्य है घर उसको बनाने के लिए अन्य व्यक्ति होता है कुम्हार उसके द्वारा अन्य को लाता है किस बढ़ाता है बिट्टी पढ़ाता है गाइयो होता है कारण बाह्य होता कार्य कार्य के लिए कारण जो कारण होता है अन्यत कारण अन्य जो कारण है कार्य से भिन्न जो कारण है वो अन्य उपाध्यय से अन्य व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है कारण को ग्रहण किया जाता है अतश्य इसलिए न बेदियों नयोजन आया अन्यथ उपाधि बहुत ही इसलिए यह जो व्यक्ति है आत्मा को जानने वाला व्यक्ति है उसके अन्य सही प्रयोजन है अन्य कोई प्रयोजन के लिए अन्य उपाधि बहुत या अन्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य ग्राह्य नहीं होगा या तो आप ही भ्रम है स्वरूप है भिन्न नहीं है क्यों कार्य करने के लिए क्या करते हैं अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य को ग्रहण किया जाता है क्योंकि यहाँ पर अन्य नहीं है जो जानने वाला व्यक्ति है वही भ्रम होगा इसलिए उपाध्य नहीं होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा ग्राह्य भी नहीं होगा ये कहना चाहते हैं अतः अतचार टिप्पणी अविधित अधि अविधता अधिक न ब्रह्म ही उपादेयत्व निषेधा अविधता शब्द के द्वारा क्या क्या ब्रह्म में उपाधेयत्व तो भी नहीं है और विधि से भिन्न है के द्वारा कैसे स्थिति किया वो त्याज्य भी नहीं है और इसे अविधता नदी के द्वारा तो ग्राह्य भी नहीं है उपाध्यय होता है ग्राह्य होता है यह श्रुक्ति किया अविता जाने ना अविधिता में शब्द के द्वारा तो उस तत्व तो तो ब्रह्म में उपादेय ही उपाधेय नहीं हो ग्राहो नहीं है कारण गायो का है ब्रह्म कारण नहीं है ग्राह्य नहीं आत्मा स्व अन्य स्मय कस्मय प्रयोजना है बस तो जो व्यक्ति है आत्मा को जानने वाला व्यक्ता उसका स्वतो अन्य अपने लिए अथवा अन्य के प्रयोजन के लिए कि कोई कारण को लाता है किसके लिए किसी प्रयोजन के लिए या तो अपने लिए घर बनाएगा कुमार या दूसरे के लिए बनाएगा या अपने प्रयोजन के लिए कार्य करेगा कारण कार्य की सिद्ध करना है या अन्य के प्रयोजन के लिए यहाँ पर जो न अपना प्रयोजन सिद्ध होना उसको न अन्य का एक कहा वेदित आत्मा जो व्यक्त उसका स्वतो अन्य कस्मय से प्रयोजन आया अन्य स्मय कोई अन्य के लिए भी प्रयोजन आया स्वतो अन्य अन्य तद ब्रह्मय भगवती अपने से अन्य अन्य तद ब्रह्म अपने से भिन्न जो ब्रह्म है उसको उपाध्यय नहीं होता है भिन्न नहीं है ब्रह्म जो भिन्न होगा उसको ग्रहण करता है किसी अन्य अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए अथवा अन्य के प्रयोजन सिद्धि के लिए कर न कार्य तैयार करता है वो भी नहीं करता ब्रह्म ऐसा है बोला बेरित्र भाषण में रहा था अतस्त बेरित्र जो व्यक्ता है ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ता उसका अन्य समय प्रयोजन आया अन्य के प्रयोजन के लिए अन्य बाढ़ न भवे अन्य बाढ़ का कारण नहीं होता इतने वाण विदिता भ्याम अन्य तो विदित और अभिदित दोनों विशेषण लगाने का अन्य विदिता विदता अन्य हेयोग आयो तो विषय तो विदित और अभिदित विदित होता है और अविदित होता है उपादेय ग्राह्य होता है ये दोनों पे निषेध कर दिया माने ये है ना उपादेय है अपना स्वरूप त्याग भी नहीं होता ग्राह्य भी नहीं होता ये निषेध के द्वारा स्वार्थ अन्य ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्य से निर से अपने से भिन्न कोई ब्रह्म होगा उसको जानना हो ये जो जिज्ञासा होगी वो निवृत्ति हो जाएगी क्योंकि अपने से भिन्नभूल या तो त्यागना होगा या ग्रहण करना होगा यहाँ पर सबदायसा है विधि से भिन्न है अविधि से भिन्न है माने ग्राह्य भी नहीं है त्याज्य भी नहीं है तो ये अपने से भिन्न ब्रह्म नहीं है इस हो के जाता है तो तो के हो ये महावाक्य बन जाता है अनिता अवित विदिता अशोर विदिता महावाक्य हो जाता है प्रतिषेद इस दोनों वाक्यों के द्वारा त्याज्य भी है भी प्रतिषेध किया और उपाय का भी प्रतिषेध किया मैंने कार्य का भी प्रतिषेध किया काल का भी प्रतिषेध किया इसलिए स्वापनों अन्य विषय के द्वारा स्वापन और अन्य प्रमुख विषय जिज्ञासा शिष्य के मन में जिज्ञासा रही होगी मेरे से ब्रह्म भिन्न है मुझे मिलना है उसे, ऐसी जिज्ञासा रही होगी वो जिज्ञासा शिष्य से निवृत्त निवृत्ति हो जाएगी क्योंकि तो जो विदित होगा अन्य होगा वो त्याज्य होगा जो अविदित होगा तो ग्राह्य होगा अपने स्वरूप में ग्राह्य भी नहीं होता त्याज्यूपी होता है पांच नंबर ट्रिपॉइंट की पूर्व के विदिता विदित्व निषेध मुखेन दोनों का निषेध किया विदिदाता निषेध मुखे नो फल शिष्य से स्वात्म परमत्व रूप दर्शति शिष्य को अपने स्वरूप में ही ब्रह्म का बोध होना है अभिन्न ब्रह्म बोध होना यह फल है विदिता और विदित दोनों के निषेध उपदेश शिष्य को स्वात्म ब्रह्मत्व रूप दर्शक दर्शक रूपों का से मैं ही ब्रह्म होगा कहते हैं इतनी बात यहां इत्यादि कहा वेरितर अन्यत जो व्यक्ता से भिन्न व्यक्ति होगा मैंने जान जानने वाला व्यक्ति से तो भिन्न होगा यद वे अन्यत और अन्यथ तब विदिता को विदित कहा जाता है जैसे कप को जानने वाला घर से भिन्न होगा व्यक्ता से भिन्न घट हो गया वो घर को क्या बोलेंगे विदित बोलेंगे विदित बोलेंगे यदि विदित्व जो व्यक्ता से भिन्न है तब तो वो जो पदार्थ है अन्य पदार्थ विदितम अविदितम से एक ही गति वो व्यक्ता से जो भिन्न होगा या तो विदित्व होगा या अविदित होगा दो में से एक होगा जो जानने वाला व्यक्ति से भिन्न पदार्थ दो में से गति है उसकी या तो विदित होगा या अविदित होगा या तो कार्य गोजी होगा या कारण होगा या कार्य का निषेध किया दोनों वाक्यों के द्वारा एक आत है।, है जो व्यक्ति से भिन्न है या तो विदित होगा या अविदित होगा यानी तो या तो हेय होगा या ग्राह्य उपाधेय होगा दो तो निषेध होगा या तो दोनों के द्वारा निषेध के द्वारा हेय उपाधेय रहित वाक्य बताया गया वह आत्मा ही होगा इस विधितत्व अविदित्वत्व निषेध है इस वाक्य के द्वारा विधितत्व का प्रतिषेध किया है और अविधित्व का प्रतिषेध किया है के अनुष्य के द्वारा क्या सिद्ध होगा याद दे स्वरूपम ब्रह्म इतना तात्पर्य महामुष्य क्या है आगम उपदेश का तात्पर्य क्या है व्यक्तता का स्वरूप ही ब्रह्म है जानने वाला व्यक्ति है उसका स्वरूप ही ब्रह्म है ये सिद्ध करना है इस बात के द्वारा न ही इत्यादि राशन का ही अन्य स्वात्मा और विपिता अभिप्रा बहुम अन्य संभव आप थी आत्मा कन्न वाक्य आता है ये वाक्य का फेर निकलता है अन्यदेव कर देता अथोवर्धता भी इस वाक्य का फ्रे आता है नहीं न था बाद में ले लेना स्वात्मा अन्य से वस्तु न वहां ले जाता हम अपने से भिन्न जो वस्तु होगा अपने से जो स्वात्मा पंचमंद है अन्य से वस्तु ना सै अपने से भिन्न जो वस्तु है ठीक है वो व्यक्तता होगा स्वयं उससे भिन्न वस्तु होगा स्वात्मा अन्य वस्तु अन्य वस्तु का विदित अभिद्राभ्याम अन्यत्व साम अपने से जो भिन्न वस्तु होगा उसने विदित और विधि से अन्य न संभवती नगावा भी दो न संभवती क्रिया में वो अपने से जो भिन्न वस्तु होगा ये दो में से कोई नम कोई एक बनेगा या तो विदित बनेगा या अविदित बनेगा तो ये दोनों का निषेध हो नहीं पाता है अपने से भिन्न एक नत्म हो अन्य से वस्तु ना विदिता विदिता अभ्याम अन्यत्व अन्य स्वात्मा अन्य वस्तु ना विदिता विदिताभ्याम अन्यत्व न संबद विदिता और विदित से अन्य नहीं हो सकता हो या विदि से भी अन्य बता दिया अ से भी अन्य बताया हुआ है किंतु अपने से भिन्न वस्तु जो होगा या तो विदित कोटि होगा या विदित कोटि होगा उससे विद भिन्नत्व नहीं आएगा या दोनों में भिन्नत्व आया हुआ है इसलिए कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म ब्रह्मी ऐसा वाक्य ये आत्मा ही ब्रह्म है ये वाक्य का ही निकलाया वाक्य का निकला के कहा इसी प्रकार जैसे यहां पर ये वाक्य निकला मांडव्यो परिसर में महाभार्य इसी प्रकार का एयम आत्मा ब्रह्म ऐसा कहा ये जो आत्मा है ना यही आत्मा ब्रह्म है इसे भिन्न भाई देशांतर में कालांतर में बंगाल वालों ब्रह्म ब्रह्म यही है इसको शोधित करना होगा अभी जिस अवस्था में है अभी तो ब्रह्म भाव में जाना संभव नहीं अभी यह तो शोधित करना पड़ेगा और अब हो जाएगा अब यही ब्रह्म रूप में पाया जाएगा भगवत दर्शन आज तक जिस किसी को तो हुआ हो भीतर ही हुआ है अगर हुआ है तो बाहर तो भावना की बात है भगवत दर्शन भीतर ही हुआ है अगर किसी को हुआ है जो भी साधन बताते हैं अंतर्गति के लिए बताते हैं चाहे किसी भी संप्रदाय हो चाहे कोई भी संप्रदाय द्वैध हो अद्वैत हो जितने भी हों अंतिम में जाकर के साधक को अपने आप तो में संतुष्टि करना होता है ये बात के कहेगा तो मान गुरु का परिषद है महाभार के आत्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्मा है ये जो आत्मा है यही ब्रह्मा है ब्रह्मा और यह आत्मा में भेद नहीं है मान गुरु परिषद अथर्वेद ये महाभार है और यह आत्मा अगतप आत्मा में आया है यह आत्मा आपातपात्मा अगर सही क्या सर रहा है आत्मा जिस तो पाप है पाप रहित है मैंने पुण्यपाप से रहित है ना पाप सतह पुण्यपाप दोनों के दोनों पाप लिया पाप रहित है ये कहा है और जब साक्षात अप्रोक्षात्मता का जो साक्षात अप्रोक्ष होता हो उसको बदब्रह्म बोल ब्रह्म का क्या है जो साक्षात अप्रोक्ष हो परम्परा से अप्रोक्ष नहीं सामने घर है उसका हम अप्रोक्ष ज्ञान हमें होता है किसके माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से होते साक्षात्म होता अगर साक्षा चक्षु न हो या तो इंद्रिया न हो न हो तो घर का ज्ञान नहीं होगा यानी घर को विषय करने के लिए दो इंद्रिय हमारे पास कटोर कर ये घड़ा है हम जान सकते हैं तो तो देख करके भी जान सकते हैं दो, दो इंद्रिय काम करती हो किन्तु साक्षात्ोक्ष नहीं होता इंद्रियों के माध्यम से अपरोक्ष होता है जिसको इंद्रियों की आवश्यकता हो साक्षात अप्रोक्ष हो वही ब्रह्म होता या या है यदि साक्षात अपरोक्षार्थ या अपरोार्थ पंचमी प्रथम है। साक्षात अपरोक्ष जो होता है वो ब्रह्म होता है ठीक है? तो हम अपने जानने के लिए किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं होती हम अन्य वस्तु की सिद्धि करने के लिए प्रमाण देना है हमको प्रमाण देना है चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण देना है अनुमान प्रमाण दे कोई तो भी प्रमाण है तो प्रमाण देने वाला व्यक्ति मैं इस वस्तु को सिद्ध करूंगा करके जो तो प्रमाण देगा इस प्रमाण के द्वारा चक्षु के बाद भूतल में गड़ा है यह सिद्ध करो कहने वाला व्यक्ति पहले सिद्ध होगा कि नहीं होगा अगर वह व्यक्ति पहले सिद्ध हो तो क्या प्रमाण देगा वो और क्या विषय सिद्ध करेगा तो पहले से सिद्ध होता है तो अपने अपने लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है साक्षात अप्रोक्ष होता है तो जब साक्षात अप्रोक्षा ब्रह्म विस्तार रहेंगे वृद्धाएंगे सत्र अत्याग है जो साक्षात अपरोक्ष होता हो वो ब्रह्म होता है साक्षात पर अपना स्वरूप ही है यही है यही स्वरूप ब्रह्म है यही आता है यह आत्मा सर्वांतर है और ये भी आ आगा यह आत्मा सर्वांतर है यही वृद्धात्म का ही है सर, सबके भीतर है आत्मा सर्वत्र है ऐसा है इत्यादि श्रुतियां दश अन्य श्रुतियों के द्वारा भी यही सूत्र होता है आत्मा ही ब्रह्म है जैसे यहां पर ये अन्य देव तद विद अथवा अमृता अधिक के द्वारा ये आत्मा ही ब्रह्म है सिद्ध किया है तो अन्य श्रुतियों के द्वारा भी यह सिद्ध होता है अन्य श्रुति कौन किया मांडुक्य वृद्धा के छांुक्य इत्यादि सिद्ध करते या आत्मा ही ब्रह्म है ये सिद्ध करते हैं ये इतम सर्वात्म सर्व विशेष रहित सर्वात्मा है सर्व विशेष निर्विशेष है आत्मा उसमें विशेष धर्म नहीं जाति नहीं गुण नहीं क्रिया नहीं संबंध नहीं कोई धर्म नहीं दर्विशेष है सर्वशेष रिप्त अच्छे मत ज्योतिषो जो चेतन मात्र ज्योतिष रूप है जो आत्मा ब्रह्मत्व वाक्य था अन्य तद्विद्र अभो अभी ये जो वाक्य था, था ये आत्मा को ही ब्रह्म वाक्य है यह आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा घोषित वाक्य आचार्य उपदेश परंपरा या वाक्य ता, कैसे आया आचार्य उपदेश के परंपरा से आया हमारा बात क्या नहीं है हमारे गुरु जी ने हमें बताया उनको भी पता आया। उनके गुरु जी ने बताया उनको भी उनके परंपरा चलती रही आचार्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ ये दिखाते हैं इतिष्ठ शुरू में ये न स्थान व्यास मंत्र का अन ये हमने सुना है पूर्वजों की बाकी को ऐसे सुना है क्या सुना है अन्य देव का विषता तथा विचार सुना है अभिदेश निन्न होता है अभिदेश निन्न होता है ऐसा कहा बोलते हैं ब्रह्माचार्य एवं आचार्य उपदेश परंपराव्य गंतव्य न तर्कता न पौधन मेधा बहुत इत्यादि इतम सूचना ब्रह्म को सुनना हो ब्रह्म के विषय में तो इसी प्रकार से आचार्य मुख से सुनना चाहिए अपने आप नहीं तर्क लगा करके नहीं तर्क से कही कहीं ना पहुंच जाएंगे आज आप सोचेंगे ऐसे अकाट के तर्क दे रहा हूं कोई काट नहीं सकता आपके ख्याल होगा कल दूसरा भी पिकाट है इसलिए दुष्तर्क सुबिरंग तर्कों संघूर्यता संधिता शंकराचार्य जी ने उपदेश पंचरत्न ने कहा है दुष्तर्कों से सावधान रहना दुष्तरों के पीछे नहीं पड़ना अपने को आप जितने बुद्धिमान समझते हैं आपसे कल दूसरा बुद्धिमान ज्यादा आ जाएगा तो, हाँ तर्क टू की ब्रह्मसूत्र धर्म सूत्र में कहा तर्क प्रतिष्ठा तर्क टू की सीमाएं तो तर्क करो श्रुति से तर्को समुद्र काम श्रुति के अनुकूल तर्क करो शास्त्र को जो कहा उसकी पुष्टि के लिए तर्क करो तर। केवल शुष्क तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा करना चाहे तो ये यहां निषि होता है तो यदि शु शुरू में तर्क युद्ध भारती क्यों कहा तो ब्रह्मचर एवं आचार्य उद्देश्य परंपरा है ब्रह्म का इसी तरह से ब्रह्म को जानना चाहिए आचार्यों की उपदेश की परंपरा से ही समझना चाहिए न तर्क केवल तार्किक पंत के तर्क मात्र से नहीं और न प्रवर्तन मेरा बहुत तत्व इत्यादि व्रस्त ये सारे साधन मैंने कर लिया मेरे को किसी को के पास सुनने की आवश्यकता ये भी नहीं समझना प्रवर्तन करने की शक्ति आ अथवा मेधा है शक्ति मानी ग्रंथ के अर्थ को पकड़ने की जो बुद्धि के विशेष है उसको कहते हैं मेधा मेरा शक्ति अथवा बहुत श्रुप हो गया बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा अथवा बहुत तपस्या करी अथवा बौद्ध इत्यादि किया इतने मात्र से उप्रम समझ नहीं आएगा यह तो आचार्य परंपरा से सुनना होगा तभी होगा ये ते सूत्रो को श्रीतव ऐसे हमने सुना है भाई हमने सुना पूर्वेश आचार्य पूर्व के आचार्य होने सुना है कहा यह आचार्य नो अस्मभ्यम जिन आचार्यों ने हमारे लिए बताया न्यासचक्ष है न माने अस्मभ्यम हमारे लिए चतुर्थ है वो ये आचार्य जो आचार्य जिन आचार्य ने नो माने अस्मभ्यम तब क्रम व्यासक्ष है जिन आचार्य ने हमारे लिए व्याख्या की उस ब्रह्म के बारे में व्याख्या की व्याख्यान कथित विशेष स्पष्ट रूप से कथन किया क्या कथन किया अन्यता अभिधता कार्यकाल बात अतिरिक्त है ये कहा कार्य होता है त्याज्य होता है कारण गाय होता है माने त्याज्य भी नहीं है गाइय भी नहीं है जो ऐसा वस्तु है वही आत्मा है वही ब्रह्म है जो जोयी नहीं होगा उपादेय भी नहीं होगा ऐसा करके कहा ठीक जैसा नाम उनका उद्देश्य है कहा ठीक है ठीक है ठीक समय भी हो गया है रखने के ओम आम ब्रमे पक्षा श्रोष्ठो भगवि सर्वाण सर्वो ब्रह्मया महा ब्रह्मया करो तरह तरह पदार्मे ओ सस्वर्मास्तेम शांति शादान श्रोलभाष पौन प्रोश्वर मोदी या ओ शांति शांति